अमृतवाणी पूर्व संस्कारों का प्रभाव तीन संस्कारों का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है एक जगह कुछ सन्यासी बैठकर ध्यान कर रहे थे इतने में एक स्त्री वहां से गुजरी सभी पूर्ववत ईश्वर चिंतन करते रहे परंतु उनमें से एक ने झट एक बार तिरछी नजर से उसकी ओर देख ही लिया यह व्यक्ति तीन बच्चों का बाप बनने के बाद साधु हुआ था तीन एक जगह मैंने दो बढ़िया बैल देखे इतने में वहां से एक गाय जाने लगी उसे देखते ही एक बैल मस्ती में आ गया वह दूसरा शांत रहा पहले बैल का वह विचित्र भाव देख मैंने उसके बारे में खोज की तो पता चला कि वह काफ़ी उम्र होने के बाद बधिया हुआ था जबकि दूसरे बैल को कम उम्र में ही बधिया किया गया था वह बैल अपने पूर्व संस्कारों को अब भी भूल नहीं सका था पूर्व संस्कारों का प्रभाव ऐसा ही बलवान होता है जो कम उम्र में विषय सुख भोगने के पहले ही संसार को त्याग कर साधु बन जाते हैं वे स्त्रियों को देखकर उत्तेजित नहीं होते पर जो अधिक उम्र में घर गृहस्थी का सुख भोग चुकने के बाद गेरुआ पहनकर साधु बनते हैं उनमें कई वर्ष संयम पालन करने के बावजूद भोग के पूर्व संस्कार जाग उठने की संभावना रहती है तीन सौ सत्तर मनुष्य का मन जिस समय कुवासनाओं में डूबा रहता है उस समय मनुष्य मानो चांडालों की बस्ती में वास करता है तीन किसी ने कहा मेरा लड़का हरीश बड़ा हो जाने पर उसका विवाह रचकर कर गृहस्थी का भार उस पर सौंप मैं योग साधना करूंगा इस पर श्री रामकृष्ण बोले तुम्हारे द्वारा कभी साधना नहीं हो सकेगी बाद में तुम कहोगे हरीश और हरीश मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं वे मुझे छोड़ नहीं सकते हरीश के बच्चा हो जाए तो उसे देखकर कर जाऊँगा फिर तुम्हारे मन में इच्छा उठेगी कि हरीश के बेटे का विवाह भी देख लूँ इस तरह तुम्हारी वासनाओं का कभी अंत नहीं होगा